नारायण नारायण आज का विषय है भगवान से हम अपना नाता जोड़ें भगवान का नाम मुख से यदि न लिया जाता हो तो क्या उससे गुंगापन अच्छा नहीं है जो दृष्टि भगवान की मूर्ति नहीं देख पाती वह दृष्टि किस काम की हमारे कान यदि भगवान की कीर्ति का गान नहीं सुन पाते हो, तो उन कानों का क्या उपयोग आँखों से भगवान की मूर्ति देखना मुख से भगवान का नाम स्मरण करना कानों से उसका गुण वर्णन सुनना ही सच्चा अभ्यास है भगवत चरित्र क्यों सुनना है तो तदनुसार आचरण करने के लिए भगवान की प्राप्ति का एक सरल उपाय है भगवान से हम अपना नाता जोड़ें कोई भी एक नाता जोड़ें भगवान मेरे स्वामी हैं मैं उसका सेवक हूँ वह मेरी माता है मैं उसका बच्चा वह पिता मैं पुत्र वह पति मैं पत्नी वह पुत्र मैं माता वह सूत्रधार मैं गुड्डा ऐसा कुछ नाता जोड़ें लड़के को गोद लेने पर उसे पुत्रवत प्रेम करते ही हैं ना? विवाह होने के पूर्व कौन पति और कौन पत्नी किंतु विवाह होते ही यह नाता जोड़ते हैं और सहवास से प्रेम बढ़ाते हैं प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है वैसे ही भगवान के लिए कोई एक नाता जोड़कर प्रेम बढ़ाएं वह हमारा स्वभाव ही हो जाए जिससे भगवत प्राप्ति सहज होगी हनुमान जी ने दास से भक्ति की राम को हृदय में ही स्थापित किया गुह का काम भी राम के प्रति वैसा ही प्रेम था रावण ने शत्रु मानकर भरत ने भाई के नाते सीता जी ने पति के नाते विभीषण ने मित्र के नाते हनुमान जी ने स्वामी के नाते भगवान को अपना बना लिया जिस गाँव में हनुमान जी न हो उस गाँव में रहना ही नहीं चाहिए हनुमान जी गाँव में न हो तो कम से कम हमारे घर में ज़रूर रखना चाहिए घर में भगवान की उपासना करें घर मंदिर की तरह हो दूसरों से प्राप्त किया अन्न परान होता है हम जो अन्न घर में खाते हैं वह भी परान ही होता है क्योंकि अन्नदाता परमात्मा ही है उसका स्मरण करके खाएं। स्वाद का शिकार न होकर जब जरूरी हो तभी और जितना ज़रूरी हो उतना ही अन्न सेवन करने को सात्विक आहार कहते हैं मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक बात करते समय भगवान का स्मरण रखना चाहिए फिर चाहे खाना पीना बजाना घूमना कुछ भी हो भगवान का स्मरण जरूर रखें गाते समय निश्चित सुर में शब्द गाए जाते हैं तब भगवान का स्मरण रखना मुश्किल होता है गायन मनोरंजन के लिए हो तो भी भगवान को ऐसे प्रेम से मनाएं कि जिससे उसकी आँखों में आंसू आ जाए राम हमें जितना ज़रूरी है उतना तो कहीं भी दे देता है अतः भगवान जितना देगा उसमें संतोष से रहने को सीखें गृहस्थी या प्रपंच में जब दुख प्रसंग आते हैं तब हमें राम का स्मरण होता है लेकिन केवल तभी न करते हुए सदा स्मरण करते रहें राम पर पूर्ण श्रद्धा रखें तब हमारी चिंता उसे होगी नारायण नारायण